विक्रांत की बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए विक्रांत की बातों ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया जब विक्रांत ने अपनी बात खत्म कर ली तब उसने अपना फोन बाहर निकाला और फिर उसमें कुछ देखते हुए यहाँ पर मौजूद हेडक्वार्टर की टीम के ऑफिसर को अपने पास बुलाया वो एक क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर था और उसकी ड्यूटी इस वक्त यहाँ रोहन नेगी के घर पर थी वो रोहन नेगी के घर पर नजर रखे हुए था ताकि अगर रोहन घर पर लौट आता है तो उसे पकड़ा जा सके इस ऑफिसर की भी उम्र लगभग विक्रांत के बराबर ही थी विक्रांत ने इसे अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगा जल्दी करो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो सर फटाफट -फड़ उसे अरेस्ट कर लो हम्म हम्म, विक्रांत ने यह सब बहुत जल्दबाजी में किया ये देखकर सभी दंग रह गए मीनाक्षी भी विक्रांत को अजीब नजरों से घूरने लगी वो बहुत हैरानी में थी साथ ही उसे ये भी लग रहा था की विक्रांत फिर से उसके साथ कोई धोखा कर रहा है तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो जाओ जल्दी करो विक्रांत ने उस पुलिस ऑफिसर की तरफ चिल्लाते हुए कहा लेकिन वो अभी तक आवाक रहकर खड़ा रहा अबे तुम देख क्या रहे होते हाँ, हुए <laughs> की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा एड्रेस आपको भी चाहिए आपको भी बताओ आपके बेटे का एड्रेस नहीं मैं नहीं मान सकती नहीं मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम कैसे मैं नहीं मान सकती है ठीक है आप मुतमानिए विक्रांत ने कहा उसके ऊपर मीनाक्षी की बातों का को कोई असर नहीं पड़ा चलो बाकी सबको मैं यहीं पर आपका पूरा प्लान बता देता हूँ एक्चुअली क्या है कि रोहन इस वक्त मुंबई में नहीं है क्या बाकी के पुलिस ऑफिसर तो अंदर की बात नहीं जानते थे लेकिन डीएन नगर पुलिस ब्रांच वालों को ये बात पता थी की रोहन नेगी ने विकास संगर की बेटी की किडनेपिंग की है ऐसे में रोहन किसी भी हालत में मुंबई छोड़ नहीं जा सकता वो निश्चित तौर पर मुंबई में ही होगा लेकिन अब विक्रांत की बात सुनकर डीएन नगर के सभी ऑफिसर चौक पड़े विक्रांत अगर रोहन नेगी मुंबई में नहीं है तो फिर कहां है वो चेतन ने साथ विक्रांत से सवाल किया हम्म ये अच्छा सवाल है। <laughs> विक्रांत ने चेतन की तरफ देखते हुए कहाारा भी कर दिया जिससे चेतन समझ गया कि विक्रांत इस वक्त किसी स्ट्रेटी के लिए ऐसा कह रहा है इसलिए उसने भी आगे कोई सवाल नहीं किया उधर मीनाक्षी नेगी खुद विक्रांत के मुंह से पुणे शहर का नाम सुनकर अवाक रहेगी उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर विक्रांत ने मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा देखे मीनाक्षी जी आपने सब कुछ बहुत सही प्लान किया हुआ था पूरा दिमाग लगाया सीसीटीवी फुटेज से भी बची रही तो बच्ची से दोस्ती करके उसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसकी किडनैपिंग के बाद उसे रखने के लिए जगह का भी बहुत सही इंतजाम किया रोहन के जेल से भागने का इंतजाम है है सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था विक्रांत ने आगे कहा शुरू में तो मैं वाकई में आपके इस पूरे जाल को समझ नहीं पाया था मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि कोई आदमी जो बीमार होने का नाटक कर रहा है वो भला कैसे इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकता है ये सब तो नाटक भी कर रही थी <laughs> विक्रांत की मीनाक्षी की नजरें शर्म के मारे नीचे हो उठी विक्रांत ने आगे कहा फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर आपने ये सब किया है तो जरूर कोई ना कोई और है जो इसमें आपका साथ दे रहा है फिर मेरा शक आपकी मेढ पर गया जो की चौबीस घंटे आपके साथ रहती है और उसे अवॉइड करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था फिर आपने क्या किया अपनी मेड को ही खुद से मिला लिया और फिर उसकी मदद से अपना काम करने लगी विक्रांत लगातार उसे सब कुछ बताता जा रहा था उसने आगे कहा और इसके रिजल्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया हमें बस आपके मेड को फॉलो करना था और वहीं से हमें सारे सवालों का जवाब मिल गया लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने गलती कहा की कहा से तुमने मुझे पकड़ा है मीनाक्षी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़े वो कौन सी बड़ी बात थी आपका पीले फूल वाला स्कार्फ अचानक से राघव बीच में बोल पड़ा अरे विक्रांत का मूड ऑफ हो चुका था उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा राघव तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज तुम शांत नहीं रह सकते ओह सॉरी राघव ने तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया हाँ तो वो पीले फूल वाला स्कार आपके शक में आने का कारण बना आप उसे कुछ खास तरीके से पहनती है ना विक्रांत ने आगे बोला अच्छा आपको तो ये उम्मीद कतई नहीं थी ना कि आपके इस पीले स्कार्फ की पेंटिंग बनाकर अपने घर में रखेंगी लेकिन जब कैमरे के सामने आई ही नहीं तो फिर कैसे तुम लोगों को पता लगा के मैंने पीले रंग का स्कार्फ पहन रखा है मीनाक्षी ने हैरानी जताते हुए कहा मीनाक्षी जी वहाँ जतिन ने बीच में बोलना शुरू किया लेकिन तभी विक्रांत ने उसे घूरते हुए चुप करवा दिया विक्रांत को नाराज होते देख वो तुरंत ही शांत हो गया वहा आर्ट स्कूल के सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ फोटो क्लिक कर रही थी और उसके फोटो में आप भी नजर आई हैं विक्रांत ने कहा और फिर मैंने आपके हजबेंड को फोन करके फिल्म डायरेक्टर ने दिया था ना बहुत महंगा स्कॉर्फ था वो वो आपको बहुत महंगा भी पड़ गया <laughs> पूरा राज खुल गया उससे क्या तुम तुम तुम मिस्टर तलवार ने आंखें बड़ी करके विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तो तुमने मुझे इसीलिए फोन किया था और इसीलिए तुम उस पीले स्कार्फ के बारे में पूछ थे। मिस्टर भी बिल्कुल आवाक रहे थे तो बच्ची को किडनेप करके उसे रोहन के साथ रखा है ताकि वो उसका ध्यान रखे लेकिन जब मुझे पता लगा की हॉस्टेस को किसी फ्लैट में छुपा रखा गया है तब मुझे फील हुआ की मैं गलत हूँ मैंने गलत अंदाजा लगाया था विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा अगर रोहन नेगी उस बच्ची का ध्यान रख रहा था तो फिर जब तक वहाँ खाने की सप्लाई होती रहेगी तब तक सुनीता को होस्टेज के लिए खाना बनाने की रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी तब जाकर मेरा दिमाग घूमा और फिर मुझे एक दूसरी बात समझ में आई अब तक यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था अब यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था सभी लोग विक्रांत की बात बड़ी ध्यान ऐसी सुन रहे थे और आगे की बात को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे दरअसल विक्रांत ने मीनाक्षी की तरफ देख अपना सिर हिलाते हुए कहा मीनाक्षी जी आपने दूसरी गलती की वो ये थी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का नाम सुनीता के नाम पर किया हुआ था और आपने उसी प्रॉपर्टी में होस्टेस को छुपाकर रखा हुआ था फिर हमने बस सुनीता का रिकॉर्ड चेक किया और फिर जैसे ही उसके नाम से ये फ्लैट मिला तुरंत ही हमने उसे ढूंढ निकाला विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन अगर ये घर सुनीता के नाम पर नहीं होता तो फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती देखिये हमें पहले आप पर शक हुआ और फिर उसके बाद आपकी मेड सुनीता पर शक हुआ फिर हमने सुनीता की प्रॉपर्टी डिटेल निकलवा ली और फिर वहीं से सारी कहानी समझ में आ गई अब अगर आपने ये फ्लैट सुनीता के नाम पर नहीं किया होता तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हमारा शक ही नहीं जाता वहां पर और ना ही हम उस फ्लैट तक पहुंचते और ना ही अभी तक हमें आपके पूरे प्लान का पता चला होता और जब तक हम हॉस्टेस को ना पकड़ पाते तब तक तो रोहन का पता लगाना नामुमकिन ही था जब विक्रांत बोल रहा था तब मीनाक्षी और सुनीता बड़ी अजीब सी नजरों से उसे देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी कोई उम्मीद थी कि शायद वो बच जाए शायद उनकी किस्मत साथ दे जाए और शायद वो अभी भी बच जाएं। लेकिन उनकी ये आखिरी उम्मीद भी जल्द ही खत्म हो चुकी थी मीनाक्षी जी ये तो बात हो गई किडनेपिंग की अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं रोहन के जेल से भागने की विक्रांत ने अपनी भुआ टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए कहा रोहन के जेल से भागने वाले केस में तो मुझे शुरू से यही लग रहा था की आप में से कोई उसे जेल से भगाने के लिए गया था लेकिन बाद में जब मैंने काफी देर तक इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि आप दोनों के लिए रोहन को जेल से भगाना पॉसिबल ही भी था तो ये सब अकेले आप दोनों के बस का नहीं था फिर भी आपने ये किया लेकिन कैसे कैसे, कैसे? कैसे किया ये बड़ा सवाल है फिर विक्रांत ने कुछ सेकंड तक सोचते हुए कहा काफी सोच विचार करने के बाद मुझे समझ आया कि इस काम में आप दोनों के अलावा कोई और भी है कोई और है जो इन सब काम में आपकी मदद कर रहा है